नमस्कार मित्रों ये वीडियो हेल्थकेयर के ऊपर है मेडिसिन हेल्थकेयर कि किस तरह से मेडिकल एजुकेशन इंप्रूव हो सकता है मेडिकल कॉस्ट दवाइयों की कॉस्ट अस्पताल की कॉस्ट किस तरह से कम हो सकती है विदाउट फॉलिंग क्वालिटी तो उसके लिए कौन-कौन से कानून बना सकते हैं और अभी जो दवाईयों की cost पढ़ी या medical health care की cost पढ़ी उसके चाकारण है तो जो इसमें legal related हो जावी इसमें से सबसे पहले right to recall national health minister, right to recall state health minister and right to recall district health officer, ये तीन चीज़े ज़रूरी है, ये तीन apex body है, यो कि medicine से related काफी decision लेते हैं और यह कि इस पर right to recall नहीं हुआ तो यह लोग पैसा, बना और पैसा बनाने के लिए जो भी गज़र decision भी लेंगे पढ़े वो लेंगे और उसे cost बढ़ती जाएखे, quality भी बढ़ती जाएखे दूसरा right to recall medical council of India chairman medical council है और right to recall state medical council chairman medical council सेट्यूटरी बॉडी है, भारत सरकार ने कामन पास करके इस बॉडी को खड़ा किया है। हर एक डॉक्टर जो होता है, वो मेडिकल काउंसल का मेंबर होता है। ये डॉक्टर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो सिस्टम को चेंज करना चाहिए कि डॉक्टर ह� メディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアの t ディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディア u メディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディ o のメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメ o ィアのメディアのメディアのメディアのメ o u アのメディアのメディアのメディアの डॉक्टर केतन पारेख शायद के, डॉक्टर केतन देशाई शायद आपने नाम सुना होगा गूगल करना डॉक्टर केतन देशाई उसमें पूरा एमसीआई को मार्किया पॉडी बना दिया था और उसका वजह ये था कि सिटिजन के पास राइट टू रिपोल्ड एमसीआई चेयरमैन नहीं था वो भी एक सिटिजन था तो राइट टू रिपोल्ड एमसीआई च मतलब वो मार्केट की तरह वो भाव नहीं मांग सकता, मन चाहा तो भाव नहीं मांग सकता, रीजनेबल रेट पे वो सेवा दे, तो ये एक्सpektेशन मोरली वैल्युड तभी माना मानूंगा मान मैं, जब सोसाइटी भी मेडिकल एजुकेशन प्रैक्टिकली फ्री देती हो या बहुत कम दाम पे देती हो, जैसे कि आज से 10-15 साल पहले था, आज से 20 もう1つはもう1つ e もう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもう1つもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもう strictly merit-based होना चाहिए reservation उसना होना चाहिए merit-based यानि reservation के जो candidate हो उसका अधा merit-based पने का और यह नहीं कि पैसा दिया और भुझ जाओ जो आज का system है आज का जो system है कि पैसा दो और भुझ जाओ उसका purpose क्या था purpose यह है कि जो medicine में जो established interest है और bad interest तो चाह हाँ गरीब के लड़के डॉक्टर बनेंगे अभी गरीब के लड़के डॉक्टर बनेंगे तो इतनी अमीर हो शुद्ध कम मिलेगी जरूरी तो नहीं है कि हर एक डॉक्टर का लड़का भी 90% 85% 95 95% मार्क लाए ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक अमीर का आदमी 90% मार्क लाए और बहुत सारे लोअर बेड़े क्लास के लड़क गरीब के लड़कों को घुसने ही मत दो ताकि उतनी सीट अमीरों के लड़के को डॉक्टरों के लड़के को ज़्यादा मिले तो इसलिए ये सारे पेमेंट सीट का मंसूबा शुरू किया तो कुछ कुछ अस्पताल जहाँ पे जैसे निर्यास अस्पताल है अहमदाबाद वहाँ आज से दस एक साल पहले पंद्रह साल पहले एक ही पेमेंट सीट नहीं इस और पेमेंट आधी पेमेंट सी करती आधी प्रीशिप अब हालत यह है बीएस हॉस्पिटल अहमदाबाद में इसके साथ जो एक्टिवेटेड मेडिकल कॉलेज है कि 100 परसेंट सी पेमेंट सी करते यानी बोर्ड का टॉपर हो गुजरात बोर्ड का या जो भी इसमें एग्जाम दियो उसका टॉपर भी हो तो भी वो एडमिशन लेने जाएगा तो पहले चौ パチスラークは全てのスポーツの外国人です。と、これが非常に多くの人です。と、コ、si、ースがパンダです、ね。1つのコースは1つのコースです。1つのコースは1つのコースです。1つのコースは1つのコースです。と、1つのコースは1つのコースです。 पास से जो fee मिलती है डॉक्टर और MBBA स्टूरंट से जो fee मिलती है वो पूरे college plus hospital के expenditure का 2-3% भी लिए यानि सारी seat यदी free कर दूजाए तो budget to hospital का expenditure 2-3% भी पढ़ेगा तो ये 2-3% के लिए क्यों आ, इतनी fees ले रहे हैं और इतना सारा merit नहीं आपा प्रस्ताव इज़न ये है कि उन्हें अपने लड़कों को एग्जामिनेशन देनी है और इसमें देखो कितना करप्शन है या मॉडल करप्शन प्लस मॉनिटरेड करप्शन कि कितने-कितने लोगों ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया कि जो पेमेंट सीट है उसको फ्री सीट है उसको पेमेंट सीट करने के लिए किन-किन लोगों की परमिशन चाहिए प्र そういうことは、私たちの政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府 n 政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政府の政の政府の政府の政府の政府の政府の政の政府の政府の政府の政府の政府の政の政府の政府の政府の政府の政府の政の政府の政府の政府の政府の政府の政の政府の政府の政府の政府の政府の政の政府の政府の政府の政 सीध से मैरिट पे जानी चाहिए और वो फ्री एजुकेशन होना चाहिए ताकि सोसाइटी को ये कहने का मॉडर्न लाइफ दे दे कि आप एक्स लेवल से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते फिर मेडिकल में सबसे बड़ी कॉस्ट जो सोसाइटी चुकाती है वो क्या है ये कि डॉक्टर को तुमने पढ़ने के लिए मकान दिया ये फैसिलिटी दी अस्पताल हो, तभी Mbps डॉक्टर को ट्रेइग निल सकती है। ऐसा आपको Engineering College में नहीं मिलेगा। Engineering College में रिक्वार्मेंट नहीं है। Engineering College का इंडस्ट्री के साथ application होना जरो जिए। Engineering पढ़ाई ये वो इंडस्ट्री के बार होती है, वो सकती है। लेकिन आम तोर और उसमें ये requirement होती है कि इतने bed हैं, इतनी patient occupancy है, तो आप इतने medical किसी प्रकरण में। उसकी वजह क्या है? कि doctor, एक MBBS का student doctor कभी बन सकता है, जब वो patient के ऊपर experiment करे, इस चीज़ में नहीं बोलता, पर वो patient को treat ट्रीट करे। Treatment doctor, जो student doctor है, वो patient को सीधा treat नहीं करता, हमेशा एक apt doctor, MBBS doctor या MD doctor इसके साथ होता है। उसके guidance में ही वो student काम करता है। लेकिन वो student को यदि zero patient interaction हो तो वो एक अच्छा doctor दीमा सकता। यानि इंडिया में जो doctor बन रहे हैं, society उंको क्या provide करें। उंको patient provide करें। मानगो society ने उस आदमी को college दी, पैसा दोया, equipment दी लेकिन patient नहीं दीया। मेडिकल स्टूडेंट को पेशेंट दे रही है, पेशेंट का सप्लाई दे रही है, और साथ में जो मैंने फ्रीशिप की बात की तो पूरा उसका खर्चा उठा रही है। बदले में एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस करके बाहर आया था, वो दस साल तक देश छोड़ के नहीं जा सकता। वो देश में क्या करे? मेडिकल क पर वो 10 साल तक देश ढूंढ के नहीं जा सकता मतलब सोसाइटी इतना उसको फैसिलिटी कमिट मतलब वगैरह देगी और बदले में उसका ये कमिटमेंट है कि वो 10 साल देश ढूंढ के नहीं जाए। और ये बात एडमिशन से पहले उसे पता है तो इसमें धोखा खड़ी की बात नहीं है जब एडमिशन लिया तब उसे पता थी कि ये � और ये उसकी कंडीशन है। अब जो दूसरा इशू आता है कि कमिशन का, कि जो फार्मासी कंपनियां हैं वो डॉक्टर को कमिशन देती हैं, इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। मैं इसपे बाद में फोकस करूँगा कि कौन से कारण से ये कम हो चुका है। पर जो दवाइयों के दाम बढ़ गए उसका एक कारण ये भी है कि गवर 1998年にパイランカーパスキャーの大2 0東京の大阪の大阪の9阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大2 0大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の1阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪のの大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大の大阪の大阪の大阪の大阪の大の大阪の大阪の大阪の大阪のの大阪の大阪の大阪の大の大阪の大阪の大阪 The パートナーててのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナパートナーパートナーのパートナのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナーのパートナートナーのパトのパートパートナーのパー यानी कि जो दवाई बनाने वाले कंपनी वो सिर्फ प्रोसेस को पेटेंट कर सकती है, प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं कर सकती। तो प्रोसेस पेटेंट को ब्रेक करना बहुत आसान होता है। प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज करो, उसने लिखा उसकी किरण, सेंटीग्रेड टेंपरेचर इंजस्टिंग कर दिया, आपने मतलब जो पेटेंट को फॉलो नहीं किया, � 東京の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学が大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の और CPM के और कांग्रेस के सांसदों को 10-10 करोड़ मिला था उस जमीन। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट पे पेटेंट आ गया है, यानी कि अमेरिका की कंपनी कोई मॉलेक्युल, कोई स्पेसिफिक ड्रग ढूंढती है, तो वो ड्रग इंडिया की कोई कंपनी नहीं बना सकती और बनाए की तरह से विदेशी कंपनी को पेटेंट देना पड़ेगा। उसकी पांच हजार दस हजार पंद्रह पन्द्रह हजार तक पहुंचते हैं। यानी आप आज बाजार में जो दवाइयाँ देखते हो, जो इंजेक्शन देखते हो, कोई दस हजार का इंजेक्शन होता है, पंद्रह हजार का होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं, एक टैबलेट भी कोस हजार नौ हजार होती है। यदि प्रोडक्ट पैटर्न का कानून हम कैंसल कर दें, दे। � अभी रविवार को जो एक तो एकात अगर पहले जो शो हुआ था उसमें ये बात जानबूझ के नहीं कही थी क्योंकि ये बात है वो मल्टीनेशन कंपनियों के ये तो फिर खिलाफ जाती है और ये जो उनका शो है उसके लिए मल्टीनेशन कंपनी अपन पैसा खर्च कर रही है तो उसमें दवाइयों के खर्च में प्रोडक्ट पेटेंट का का� प्रोडक्ट पेटेंट कैसे कैंसल हो सकता है ये मेरा रेफरेंस पति दे रहा है 301.0 PDF और 301.0 HTML RahulMatha.com/slash/301.0 <coughs> <coughs> HTML इसके फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1.3 सेक्शन 1.3 में मैंने एक प्रस्ताव रखा है यदि हम कार्य करता PM को समझाकर उस्ना कर कह कर विधि करकर या लालच लेकर या डराकर या धमकाकर किसी भी तरह से सापना मंडप से प्रधानमंत्री के पास ये कानून गैजेट में छपवा देते हैं गैजेट मोडिफिकेशन में तो ये काम रहने के एक-दो महीने में प्रोडक्ट पैटर्न का कानून खंगाल हो जाएगा तो बहुत सारी दवाइयां जिसकी कीमत आज हजारों में है वो 100-200-300 रुप गरीबों पे बहुत ज़्यादा आसार हुआ है और सबसे ज़्यादा फायदा विश्नारीयों को हुआ इससे क्योंकि दवाइयों के दाम बढ़े और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो 500 रुपए की दवाई मान लो 10,000 में बेचें तो विश्नारी को वो चार पांच दवाइयां फ्री में दे देते दे हैं मतलब हमारे ही 9,500 में से तीन च दवाई के सैंपल यानि हजार तो हजार खर्च करके तीन चार दवाई के सैंपल उसने मिशनरी को फ्री में दे दिए तो गरीब आदमी के पास तो है नहीं कि वो दस हजार खर्च कर सके तो मिशनरी के पास जाता है मिशनरी उसको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं और मदले में ये क्या दूसरी तरफ से स्टॉर्मर्स एंटी की बात करते हैं त दूसरा जो कानूब मा ने प्रपोस किया है, कि जो pharmaceutical company ड़क्टर को commission दे रही है, उसके chairman को 30 सा Article 7 साल की जर्मी सजा हो, पर सबूत आता है, वृवल्ला, problem आता है की, क्लूक आसे होगा, तो यदि pharmaceutical company का chairman एक या दूसरी तरह से, free relationship trip देता है, या जो cash पैसा देता है या तो डीलर के थ्रू पैसा देता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ डायरेक्टली डॉक्टर को पैसा नहीं देतीं, उसमें किस तरह से करते हैं? कि वो एक दवाई का डीलर को कमिशन दे देती हैं 30, 40, 50, 60 परसेंट देती हैं। अब नॉर्मल डीलर का कमिशन होता है, ये तो उस कॉपरेटिव अनसीविस्टाइफ़ पे� कि ये साठ परसेंट में से पंद्रह बीस परसेंट ही उसका है बाकी जैसे डॉक्टर को पासवर्ड करना है ताकि डॉक्टर उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन बना सके तो ये इंडायरेक्ट कमिशन का तरीका होया डायरेक्टली कमिशन का तरीका हुआ तो उसमें यदि लास्ट स्केल प्रोफाइलिंग की जाए लास्ट स्केल प्रोफा� लॉक करना पड़ेगा वो उसे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे एंटर करना पड़ेगा ये कानून में से हम डॉक्टरों को निकाल दें तो ये कानून जो दवाई की दुकानों के डॉक्टर बहुत गैस्ट होते हैं शायद इतने सारे कानून हम डॉक्टरों को बनाएंगे तो वो काम काम ही नहीं कर पाएंगे जो जेनरल डॉक्टर है तो इस どういうことか उसके बाद जब प्राइसिंग देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वो डीलर को 50-50-60-60 परसेंट कमीशन दे रही है। तो इतने रीजनेबल डाउट आने के बाद पहले तो इसमें जूडीट्रायल होना चाहिए। तो इसको कैसे काम कर सकते हैं कि कानून बनाया जाए कि ऐसे केस में जूडीट्रायल होगा और � बहुत सारे सबूत बाहर आ जाएंगे कि कितना पैसा इस डीलर को दिया उसके बाद डीलर का पब्लिक में डाटा को टेस्ट करो तो डीलर भी बोल देगा कि इस डॉक्टर को इतना पैसा दिया इस डॉक्टर को इतना पैसा दिया और उसके बाद जब डॉक्टर की बैलेंस शीट दे दी जाएगी कि भाई इसने इतनी पेशेंट को ये को को ये � यदि वो इस तरह के माल प्रत्येक माल प्रत्येक कर रहा है तो ज्यूरी उसका नार्को टेस्ट लेके पब्लिक में नार्को टेस्ट लेके समूची कट्टे करके उसको तीन साल तक आपका की जेल की सजा कर सकती है डीलर को तीन साल तक सात साल की जेल की सजा कर सकती है और डॉक्टर को लाइसेंस खत्म कर सकती है और उसको भी सजा क パレード、ジュニシャリメージュジャー、ローバルイコー、スプリント、a ーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オ t e ー、オーカー、オーカー、オー t ー、オーカー、a ーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、すーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカー、オーカーカー、オーカーカー、オーカ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 जो pharmaceutical company doctor को insight कर नहीं है, ऐसे case में jury trial होना चाहिए हो और jury finally सजात ही करी कि और इसमें balance sheet एक बाद pharmaceutical company के हात में आ जाया, उसके बाद pharmaceutical company किसी भी तरह से cash देती हो डाक्टर को पकड़ा जायागा, pharmaceutical company है उसका तरोड का तरोगा होता है तो ओठीक है would 2-4 लाग इदर उद यदि उन्हें डॉक्टरों को इतने सारे डॉक्टर पूरे देश में फैले हुए हैं उनको यदि बड़े पैमाने पे इस तरह से रिश्ता कोई करनी है तो उनको बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा जो कि बैलेंस शीट और नॉर्मलाइजेशन तो हो जाएगा अब दूसरा आता है कि उसे दवाइयां होती हैं जब लोग मान लो कि दवाई � और वो होती है साउंड बीती तो डॉक्टर ने जानबूझकर बी प्रेस्ट्रेक्ट किया तो पहले तो मैंने नार्को टेस्ट किया उससे पकड़ा जाएगा एक और तरीका है कि सरकार एक वेबसाइट बनाए और उस वेबसाइट पे अरे फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑफ़राइज्ड जो जो मतलब जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनका अकाउंट हो और डॉक्टर उसको या जो मेडिकल पैनल है उसको पास करे कि हाँ मैं ये कंपनी ड्रग बना रही है एस यू जेड और चार कंपनियां बना रही है ड्रग एबीसी डी ए व्हाटेवर और ये चारों इसके इक्विवेलेंट है तो ड्रग का नाम और उसके नीचे इक्विवेलेंट ड्रग्स का नाम और उसका प्राइस आ जाएगा तो इससे ड� तो पेशेंट है वो डॉक्टर के सामने उस दवाई का नाम टाइप कर सकता है और जैसे दवाई का नाम टाइप किया और लिस्ट ऑफ इक्वल इन ड्रग्स आ गया और प्राइस आ गई तो डॉक्टर एक्सपोज़ हो जाएगा और फिर डॉक्टर खुद डरेगा कि भाई मैंने लिखने के लिए तो लिख दिया 100 रुपए का 200 रुपए का 500 रुपए कि जैसे ही वो दवाई का नाम टाइप करेगा, इक्विवेलेंट ड्रग्स आ जाएंगे कि इसमें यही केमिकल यही मात्रा में है और उसका दाम वन थर्ड है, वन फोर्थ है या वन टेंथ है तो मैं एक्सपोज़ होना होगा। तो फ़ियर ऑफ़ प्रॉन्ट एक्सपोज़ी इसको इस प्रॉब्लम को कम करेगा और इसके साथ साथ बहुत ज़् オビメレカーのショーに出てきました。Ahora, ピンクロー、エクローミル、ピシェパー、ナカネケドー、ピンクローキー、イヤー、イカクローミルは、イヤー、パテンキバー、ナカネケドー、パテンキバーとナコテスキバー、ナイケイムー、スコーディーザンダー、ナミピチレイ、のエピソーツドクター、ブナアク उनपे नार्को टेस्ट होना चाहिए इस बात को भी दबा दिया कहाई दी और उसके दो तीन रीज़न हैं कि इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि दाऊद भाई नहीं चाहते भाई शिरोमणि दाऊद भाई भाई शिरोमणि दाऊद भाई नहीं चाहते कि भारत के लोगों को नार्को टेस्ट के बारे में पता चले क्योंकि नार्को टेस्ट का बाप या बॉलीवुड के दादा जूबी को फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल उसके सेंटीमेंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसलिए नारकोटिक्स की बात स्ट्रीट रोनाटिया के केस में भी नहीं की और इसमें भी ये बात नहीं कहीं अब क्लीनिकल ट्रायल तो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में बड़े पैमाने पे डॉक मुश्किल से 3-4% डॉक्तर ही ऐसा करते हैं जहां तक मेरा एक experience है और मेरा मानना है तो सबसे कम dishonesty इंडिया में मिल्ट्री में है नहीं है ऐसा नहीं कहता पर बाकी सारे डिपार्ट्मेंट से कंपेर करो Judiciary, Income-Fence Department, Sixth Department, Police Medicine सबसे कम मिल्ट्री में है नुरी Driver... the Supreme Court करोय That after height percent Tim, we don't have enough medicine at that time in the police department in the terminal lijstrat, we don't have enough え medicine business to 30— why how the case does our society now the Supreme Court said the judge will be quality tax tax that went wrong वो अक्सर मैं आज लोगों को बोलता हूँ कि भाई पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल कितने करारते हैं, तो कि भाई सारे के सारे, और पुलिस कमिश्नर कितने करारते हैं, तो वो लेंगे भाई सारे तो नहीं होंगे, दस पचास परसेंट होंगे, क्यों भाई ट्रैफिक कांस्टेबल बेचारा सड़क पे चौराहे पर खड़े होकर रिश जो दिख रहा है वो हो रहा है जो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वो नहीं होता और दूसरा भी इसमें फैक्टर आता है मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊं कि मान लो आप साल में 100-200 बार ऑपरेशन लेते हो उसमें से 100-200 में से मान लो 100-200 ऑपरेशन वो लोगे रीजनेबल प्राइस है उसका मीटर भी ठीक था उसन तो वो 190 एक एक्सपीरियंस आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन पांच दस केस में जिसमें रिश्ता वाले ने आपसे 10-20% 30% ज़्यादा मांगा, वो इतने ज़्यादा असर करेंगे कि आपको लगेगा कि 200 के 200 डिस्होनेस्ट हैं, यानी जिसमें कड़वा अनुभव होता है वो कुछ ज़्यादा दिमाग पे असर करता है और � डॉक्टर से के पास जाना होता है अलग-अलग कारणों से अलग-अलग रोगों -अलग की वजह से तो जो 20-25 में से जो 22 ते 23 बार अनुभव ठीक था जिसमें किसी प्रकार की ढंगली नहीं थी वो हमारे दिमाग में निकल जाता है वो हमारे दिमाग में नहीं रहता कि भाई 22 बार कुछ नहीं हुआ और जो दो-तीन बार हमें थोड़ा कड और वो तीन अनुभव हमें याद रह जाते हैं और वो तीन अनुभव हम सबको कहते हैं पच्चीस में से बाईस बार, तेईस बार डॉक्टरों ने ठीक ट्रीटमेंट की तो वो हम सौ लोगों को नहीं कहने वाले और जो दो तीन बार हमें कड़े अनुभव होंगे वो शायद हम पचास लोगों को बोलेंगे सौ लोगों को बोलेंगे इसलिए हम जब और जो दो-तीन बार कड़वा नहीं होगा उसको वो दस बार बताएगा बीस बार बताएगा इसलिए ये जो जनरल पर्सेप्शन है वो मैं अभी भी बोलता हूँ कि इसे पांच-दस परसेंट डॉक्टर हैं और एक तरह से डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पांच परसेंट को भी खत्म करें बाद में बताऊँगा कि वो डॉ क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी उन्हें पैसा देती है, तो ये फॉरेन फंड्स का यदि ठीक से ट्रैकिंग हो तो पकड़ा जा सकता है और पकड़ा जाने के बाद यदि साबित हो कि बहुत सारे पेशंट की डेथ हुई है और नेक्स्ट के बाद पोस्टमार्टम के बाद पता चले कि भाई ये दवाई किसको जरूर दी जाए, और अगर पांच केस आ कि पेशेंट को पूछे बिना वो क्रिमिनल ट्रायल क्लीनिकल ट्रायल है अब दूसरा डॉक्टरों की सप्लाई कम है देखो मेडिकल में एरर रेट ज्यादा है एरर रेट ज्यादा उसके दो कारण हैं कि हमारे यह जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो थोड़ा इनफिशिएंट है हमेशा डॉक्टर भी गलती भी वजह से नहीं होता पैरामेडि� इसलिए डॉक्टरों की संख्या के लिए बड़े पैमाने ज़्यादा हमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने चाहिए और उसके लिए मैंने जो सुझाव दिया कि right to recall national health minister। डॉक्टरों की संख्या कम तो है क्योंकि हमारे यह मेडिकल कॉलेज स्कूल नहीं कर रहा है। मैं प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन भी मैं साथ साथ भी के खिलाफ़ साफ़ साफ़ बोल तो इसके लिए ज़्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज बोलने चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टर पेशेंट पे ध्यान दे पाएंगे, तो गलती होने के चांस कम होंगे। आप किसी भी कंट्री के से कंपेयर कीजिए, गूगल करना आप इसपे कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स पर थाउज़ेंड पापुलेशन। एक्जेक्ट आंकड़े मुझे � काफी सारे रोग कम होते हैं जैसे टीबी वहाँ पे कम है मलेरिया कम है क्योंकि क्रिमिनेस ज्यादा है उसकी वजह से रोग कम है फिर भी डॉक्टरों की संख्या चार पांच बढ़ी तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए ताकि एरर रेट कम हो अब मैं समराइज़ करता हूँ पूरा क National Health Minister, Why to recall State Health Minister, Why to recall District Health Minister अच्छा एक चीज रहेगे कि 5-6% डॉक्टर गलत है और बाकि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि इस तरह के मल्प्रेक्टिस हो रहे हैं वो प्रॉप नहीं पाते हैं वो इसलिए रॉप नहीं पाते हैं कि डॉक्टरों के पास भी Medical Chairman के MCI Chairman क डॉक्टर्स ही डी एमसीआई का चेयरमैन का चुनाव नहीं करते। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या वो कि 25-30 जीती 25 मित्रों की संख्या है। तो हेल्थ मिनिस्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियों से मिले हुए जो माफिया टाइप एलिमेंट होते हैं, वो 50 को विश्वास दे देते दे हैं या दबा देते हैं कि आप इसी के ल और अभी तो यहाँ तक हालत खराब हो गई कि एमसीआई के केतन देसाई जो डॉक्टर केतन देसाई थे एमसीआई के चेयरमैन ही उसने बड़े पैमाने पर बदमाशी की और उसने जो बदमाशी की उसमें एंड तक सुरपंखा गांधी यानी सोनिया गांधी ने साथ दिया वनमोसिन ने भी उसका एंड तक साथ दिया और एंड में ये आदमी ब और एंड में कि ये आदमी बदमाशी कर, कर रहा है, ये कहके उन्होंने केतन दयासाई को मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन से निकाल दिया, और सुर्पकाका आदमी ने अपने सात चम्चों को मेडिकल काउंसिल में बिठा दिया, यानी अभी जो मेडिकल काउंसिल है वो तो इलेक्टेड भी नहीं है, वो तो सीधे सुर्पकाका आदमी के चम्च अब बाद में मेडिकल एमसीआई का रीऑर्गनाइजेशन होने वाला था, वो हुआ या पता नहीं मैं एकासत पहले की बात करूँ कि जब एमसीआई को डिसोल्व करके सरपंच खाने अपने ये सात आदमियों को चाह मेडिकल काउंसिल में बना दिया था और उनके खास चमचे को चेयरमैन बना दिया था। तो डॉक्टर है वो मेडिकल काउंसि� लोगों के पास right to recall medical council chairman नहीं है जो कितनी भी मकम्मा शुरू करे self finance college के माध्यम से अप्रूव करे लोगों उसको निकाल नहीं सकते इसलिए जो nefarious element medicine में घुस गए अधिकतर doctor उन्हें पसंद नहीं करते कभी नहीं करते थे आज भी नहीं करते लेकिन वो उसके सामने मजबूर है और इसमें मैं कहूँगा हम जिम्मेदारी doctor के दाले उस कंपनी चेयरमैन और यदि फार्मास्युअल कंपनी चेयरमैन इलाके अच्छे काम से काम नहीं करते हैं तो उसका पब्लिक में नाप होगा इसलिए तो इन सब प्रोसीजर के द्वारा हो सकता है कि मेडिकल एजुकेशन से भी हो जो एमबीबीएस करता है वो छह साल तक भारत छोड़कर नहीं जा सकता वो एमडी करता है वो तीन साल से भ दवाइयों के लिए वेबसाइट बनें जिसमें हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने इक्विवेलेंट ड्रग्स रख सकती है ताकि कोई भी पेशेंट है वो दवाई का नाम टाइप करके या एसएमएस करके इसका एसएमएस इंटरमेडिएशन भी पॉसिबल है एसएमएस करके जैसे एसएमएस करे उसे इक्विवेलेंट ड्रग्स की इनफॉरमेशन मिल ज パーフェク i の時代は、パーフは、ーフェクトの c 代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代うパーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトのーフェクトのパーーフェの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パーフェクトの時代は、パー कानून पास करने से हम मेडिकल एजुकेशन सुधार सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, और दवाइयों के और मेडिकल ट्रीटमेंट के फ़ास्ट कम पसे कर सकते हैं।